आग में ही काल यवन से मुलाकात हुई और ऋषि के आप कथा आपको सुनाई होगी कि जिसके शाप से काल यवन भस्म हो गया और नारायण प्रवर्षण पर्वत पार करते हुए कहा पधारे द्वारिका पधारे और द्वारिकाधीश सुशोभित हुए आध्यात्मिक कथाओं में तो ये है ना स्वयं फलाने देवता है उन्होंने ऐसे ऐसे बनाया वो आप अपनी कथा अपने पास रखो सुनो मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे रहा हूं कि हाँ ऐसा सचमुच हुआ है।, है और इस प्रकार भगवान द्वारकाधीश सुशोभित हुए तो आप थोड़ा सा कृष्ण की कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी लें कि जितने लीलाओं के द्वारा भगवान ने हमें रास्ते दिखाए उसके बाद जब हम श्री कृष्ण को अर्पित होते हैं जीव होता है भक्ति जब उसकी परमावस्था में आती है तो उसके बाद हाँ जब वो मथुरा मंथन कर लेता है उर् का हृदय का तो उसके बाद साधना जब आगे बढ़ती है और भक्ति का नित्य वर्षण जहाँ होता है उस पर्वत का नाम क्या होता है हाँ, के उठते बैठते सोते जगते हर रूप में हर रंग में हर आचरण में विचार में देने और लेने में हर सांस में निरंतर जब गोविंद विराजे तो क्या हो प्रवर्षण हो प्रवर्षण माने कि जहां निरंतर वाणी बरसता रहे हाँ? तो प्रवर्षण पर्वत यानी इस नित्य साधना से हर क्षण पर्व जब होते हैं तभी जीव का प्रवेश कहां होता है द्वारिका में होता है ब्रह्मरंध्र में होता है देखा ना ये कथा तुम्हारी है इतिहास के सारे घटनाक्रम को महाविष्णु की लीला क्यों हुई कि हमको जीवन का एक एक अंश पढ़ाने के लिए तुम यहां आ ही नहीं सकते आज्ञा चक्रों में भटकते रहोगे हां शस्त्रार से ही बाहर नहीं निकल सकते इसी में फंसे रह जाओगे जब तक कि तुम श्री श्रीहरि को हर रूप में हर रंग में अर्पित नहीं हो जब तक तुम्हारे जीवन में श्रीहरि का चिंतन प्रवर्षण नहीं होगा तुम्हारा द्वारिका में प्रवेश नहीं होगा हां कथा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ यह आध्यात्मिक प्रसंग है हमारे छात्र जानते थे इसलिए वो खाली दिखावटी नाटक नहीं करते थे वे अपने आचरण व्यवहार को भी घिसते थे चंदन के साथ वे अपने स्वभाव को भी घिसते थे तो फिर प्रवर्षण ही तो होना था और वो होता था आज आपके जीवन में प्रवर्षण नहीं है प्रवर्षण किसका है ये मिले वो मिले ये आए वो आए उसने सिर्फ मटीरियल में आप भटक रहे हैं और आप में हर कोई जानता है कि ना कोई साथ आया ना साथ जाएगा हा जीवन का अमृत लुटाकर तुम सब पति तोनियों में चले जाओगे क्यों क्यों क्योंकि ईश्वर जब के सामने जब खड़े हो तो भगवान कहेंगे कि मैंने तुम्हें उम्र के रुपए दिए थे क्या दिए थे उम्र के हाँ, आयु के नोटों के अलावा कौन सा धन है तेरे पास अरे धनना सेठ बता तो मुझे कि आयु के नोट देके मैंने भेजा था तुझे धरा पर कि मेरे बेटे जा कुछ तप कर कुछ ज्ञान अर्जित कर और ये मैं धन धन से धन बनाना भी सीख ले आत्मा से अद्वैत कर तो इस ब्रह्म ज्ञान को पा और मट्टी से मनुष्य बनाने का ये सारा ब्रह्म कर ऐसे तू स्वयं जान ले तो हर बार मुझसे रुपये क्यों मांगेगा उम्र के तो मनुष्य योनि में आत्मा द्वैत के लिए इस शक्ति को पाने के लिए मैंने तुझे भेजा था और इन रुपयों से तूने न तप किया न कोई सेवा करी न प्राणी बात को अर्पित होने की कला सीखी उम्र के नोट खर्चता रहा और बटोरा क्या चिंता ईर्षा द्वेष लोभ मोह बदला क्रोध व्याधियां हाँ रोग हाँ और जरा संदो में ही फंसा रहा तो मैंने जो रुपए तुझे दिए उम्र के वो तुझे पीड़ा ही तो देते रहे तो आगे तुझे नोट नहीं देता ना नहीं फिर दुखी हो जाएगा तो फिर क्या होगा प्रेत योनियों में धुंधुकारी बन के सदा सगा पड़े रहोगे धोखा अपने को ही तो दे रहे हो ऐसा सुंदर मनोरम सत्संग है अब बाहर निकलते ही फिर धुंधुकारी हो फिर तुम्हारा वही मेटीरियल है वही पशु पशु से भी निकृष्ट है पशु तो लज्जित हो जाएगा इस में वो ऐसा नहीं करता बड़ा अर्पित होगी जीता कि फिर तुम वही चले जाओगे फिर तुम वही करोगे क्यों क्यों नहीं होगा प्रवर्षाण नारायण की श्रीहरि के को अर्पित होकर के परम सुख और अमृत में आत्मा के साथ अद्वैत होकर जीना क्यों ढूंढेंगे हम बहाने क्यों नहीं मिल जाएंगे उसमें हम सदा सदा के लिए कि गोपाल जैसे रखो वैसे रहेंगे और गोविंद हमें सौगंध है हम तो तुम्हारे ही होके रहेंगे और नारायण जब बाग तुम्हारा है हर रूप तुम ही बना रहे हो आत्मा होके सब में बैठे हो तो हम तो सब सबके होके जिये जो सांस तू दे रहा है ये हर सांस प्रवर्षण होगी तभी तो द्वारिका में ब्रह्म में प्रवेश होगा रहस्य पुलेंगे थोड़ा सा आपका मस्तिष्क पढ़ लो यहां वट इज ह्यूमन ब्रेन तो मेरे को आप मेरी कथा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी नेचर ने परमेश्वर ने आपको जो मस्तिष्क दिया है दिमाग दिया है यदि इसकी शिराओं को मैं जोड़ करके रस्सी बनाऊं, बनाऊ उनके थ्रेट जोड़ता जाऊं तो इतनी बड़ी रस्सी बनती है आपके एक मस्तिष्क से कि ये चांद तक जाती है लौट धरती पे आती है और सारी हरती को एलप कर लेती है वी बेल्ट हो जाती है रस्सी का और इतनी सी जगह पर ब्रेन के इतने हिस्से में चौदह हजार से ज्यादा इंडिपेंडेंट फ़ंक्शंस हैं सोचिए कितना विलक्षण कितना अद्भुत कितना विस्मयकारी और मूल्यवान मस्तिष्क प्रकृति ने आप कुदरत ने आपको दिया है नेचर ने क्यों दिया ये? है के लिए दिया ये? आपके मस्तिष्क में ऐसा कोई ग्रह नहीं ऐसा कोई नक्षत्र नहीं ऐसा कोई क्षण नहीं जो अंकित नहीं है यानी आज विधाता ने भी आपके मस्तिष्क में तीनों लोगों को संपूर्ण ग्रहों को सूक्ष्म रूप से सारे ज्ञान को अर्जित कर कर कर के इस एक संदूक में रखा है कि शायद तुमने कोई आत्मा से अध्वहित करे प्रवर्षण से होता हुआ जब ब्रह्म में आए जब द्वारिका में आए तो देर इज नो नॉलेज लेफ्ट विच ही कैन नॉट नो इसीलिए कहा है चारों वेदों में भी और सर्वत्र सनातन धर्म में कि सारे ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म चित्र है रे मनुष्य वो तू है और आज खिलवाड़ कर रहे हो अपने मस्तिष्क के साथ और अपने जीवन के अमृत में क्षणों के साथ खोजना था स्वयं को पाना था स्वयं को उधर तो तुम गए नहीं कहने लगे स्वामी जी क्या करूं त्राटक करूं कि फलाना करूं कि ढिकाना करूं कि कौन सा नाटक करूं तो कौन सा तीर मार लेगा तू खोजना था स्वयं को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने आप को पाना था इस आत्मा के साथ अद्वैत करके अपने को ही अपने भीतर अपना ही अन्वेषण करना था अपने रहस्यों को जानना था और तुम थे बाहर भटक रहे हाँ। कैसे विचित्र बात है कि देर इज नो सीक्रेट of this nature which you cannot know because all the files all the knowledge is settled in your brain alone लेकिन कौन है जो भीतर जाएगा अब तुम्हारी स्थिति क्या है भौतिकता में आके मैं उदाहरण देता हूं ये नहीं अच्छा खैर सोचिए कल्पना करो कि मेरे पास एक ट्यूब है YouTube है हा ओके हाँ, लैब में होती है इसमें एक मैंने बॉल डाल रखी है जो प्रिसीशन वर्क है बिल्कुल आइडेंटिकल है और इसी के नीचे बॉटम पे मैंने एक, एक स्प्रिंग रखा हुआ है यह स्प्रिंग इस बॉल को हमेशा इसके पेंदे पे लाता है इस ट्यूब के ये तुम्हारा ब्रेन का रिलैक्स लेवल है जब भी ये बाहर आती है तो ये स्प्रिंग जितना टेंस होता है दीज आर योर टेंशन ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तो जब तुम पैदा हुए थे तो ये बॉल यही सेटल थी ये बॉल यही सेटल थी बच्चे को तो जब भूख लगी उसमें टेंशन आए तो ये बॉल ऊपर आई बाहर को आई तो उसकी आंखें खुली बैर मुखी हुआ रोने लगा मां ने दूध पिला दिया तो टेंशन रिलैक्स हो गया और बाल फिर लौट गई बच्चा बड़ा हुआ अब आपने इसके ऊपर अतृप्तियों इच्छाओं की और लेयर्स चढ़ानी शुरू कर दी बच्चे के कि तुझे राजा बनना है तुझे डॉक्टर बनना है तुझे इंजीनियर बनना है तुझे फलाना बनना है हाँ उसके बाद उसको हाथी गोड़ा चाहिए धीरे धीरे वो मेटीरियल वर्ल्ड में ये बॉल फूलने लगी अब ये भीतर जा नहीं सकती दीज आर योर मेंटल परमानेंट टेंशन ना ऑफ यू इज मेंटली रिलैक्स ना ऑफ यू नॉट इवन ए सिंगल पर्सन अमंग यू पीपल क्यों क्योंकि ये भी होना मेटीरियल में ये वो बॉल के ऊपर एक और परत एक और परत अतृप्तियों और इच्छाओं की चाहत की तुम चढ़ाते गए ना दिस मूवमेंट ऑफ द ब्रेन इज लॉस्ट अब आप गए किसी गुरुजी के पास मैं गुरुजनों की भी तो बात करो ना नहीं क्या <laughs> कहा कि स्वामी जी बताइए मुझे शांति कैसे मिलेगी तो उन्होंने कहा ये मंत्र पढ़ ले फलाना कर ले ठिकाना कर ले यानी नहीं यू हिट बैक द बॉल अब उस बॉल को तुम धकेलोगे फटेगी तो पागल खाने में हो और बाल फटी तो शरीर में लकवा है मेंटेन विकृतियां हैं तुमको तो ये कोई जबरदस्ती का त्राटक फ्राटक जिसका कोई उपाय नहीं है वो तुम्हारी सूबो साधनाएं यहां कुछ नहीं करेंगी जरूरत क्या है कि अतृप्ति और इच्छाओं की लेयर्स को सतसंग के द्वारा हटा दो बाल को इसके नॉर्मल लेवल पे ले आओ तो प्रिसीशन वर्क फिर चलने लगेगा अंतर्मुखी हो जाओगे तो ये सारे रह से मेरी कथा के तुम्हें सहज स्वतः ही समझ गया आ जाएगी तो वो नॉर्मल काम हम नहीं करना चाहते हैं वो जो सिंपल नॉर्मल लेवल है उसमें हम मेंटली नॉर्मल होकर नहीं हम एब नॉर्मल होकर के ही साधना करना चाहते हैं एंड एनी एबनॉर्मल थॉट एनी थॉट विच इज एब एनी प्रैक्टिस विच इज मेंटली एबनॉर्मल इंड्यूसेस यू टू बिकम कंप्लीटली एब तो आपका स्थान आपका पहला जो पीठ होता है साधना के बाद जो बड़ा शक्ति पीठ है पहला लखनऊ में वो मालूम कौन सा मंजिल पहली मंजिल और उसके बाद तो रांची का पागल खाना बड़ा भारी पीठ है जो तेरे में पीठ है आपका आश्चर्य है कि आप अपने दिमाग के साथ कितनी ज्यादा बेवकूफियां कर लेते हैं कितने ज्यादा विश्वासघात धोखाधड़ी कर लेते हैं हाँ कि यू ऑलवेज बिलीव इन मेंटल इग्नोरेबिलिटीज जबकि जरूरत ये है कि अतृप्तियों और इच्छाओं के इनको हटाते जाओ नारायण को अर्पित करते जाओ और जैसे जैसे ये लेयर्स हटती जाएंगी अगेन इट्स इन द प्रिसन वर्क नेचुरली इट विल सिंपली फॉल इन और तब पहली बार तुम्हारी साधना शुरू होगी न झटक से न तटक से न फटक से इतनी सी बात आप नहीं समझ पाते वेरी सिंपल फंक्शन ऑफ योर ब्रेन ब्रह्मरंध्र की चर्चा में कर रहा था आपसे थोड़ा उसको भी बता दू ये मेडिकल साइंस में एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है अभी तक हम स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस में आता है दैट इज पीनियल बॉडी इसी को चारों वेदों ने ब्रह्मरंध्र कहा है माना है और आश्चर्य है कि आज से 30-40 वर्ष पहले तक हम इसे वेस्टलैंड के रूप में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे छात्रों को हालांकि मान्यता हमारी यह थी व्यक्तिगत मैं कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा वेद की बैकग्राउंड होने के कारण आई कि पीनल बॉडी इज नॉट ए मियर वेस्टलैंड बट इट इज रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ द बॉडी हाँ, कुछ पेपर वेपर पब्लिश हुए कुछ हंसी मजाक भी हमारा उड़ा काफी उड़ा हाँ, वो तो ही रहता है लेकिन उसके बाद इसके ऊपर काफी लंबे चौड़े अनुसंधान भी हुए एंड नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवन ने जो लंदन में हुआ हाँ, करीब 14 इंस्टीट्यूट ने पार्ट लिया और यूनानी ही मछली माना किल बॉडी इज द रेगुलेटर्स ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी और इसको एंशियंट मेडिकल साइंसेस में हम थर्ड आई के रूप में पढ़ाते रहे इसको जो इस विज्ञान से जुड़े हैं वो मेरी बात को समझेंगे हमारा ये कह, हमारा ये मान्यता थी वेद की कि पीनल बॉडी ही बॉडी के सारे रेगुलेटर्स को रेगुलेट करता है जबकि वेस्टर्न मेडिकल साइंसेज इसे वेस्ट ग्लैंड पढ़ाती थी जैसे अपेंडिक्स सो द पीनल बॉडी और आश्चर्यजनक ढंग से यह ब्रह्मरंद्र है जहां जीव का वास होता है इसीलिए जब व्यक्ति मर जाता है उसे हम चिता की लकड़ियों पर डालते हैं तो कपाल गिरिया करके हम इस पीनल बॉडी को ही फोड़ते हैं यहीं से वो लिब्रेट होगा और तब जो कपाल गिरिया करेगा उसी की देह में वास करेगा यह आदिकालीन हमारी मान्यताएं चली आ रही है बाद में अब जब हमने स्टडी किया तो हमें सभी जीवों में ये पीनल बॉडी मिला है और अब तो पीनल बॉडी को लेकर के फुल सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है क्योंकि जब भी हमने इसके ऊपर इंफ्रारेड रेस डाली हैं तो बहुत सी बीमारियों का भी इसने क्योर किया है जैसे जोंडिस इसके ऊपर जैसे जैसे हम इसको येलो लाइट्स के बीच में लाते हैं जोंडिस सडनली डिस होने लगती है वाई वी डू नाट नो वी एवियर टू नो लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके ऊपर अनजाने में कि कुछ मुर्दों को डायसेट करना कर रहे थे में किसी और वजह से रशन कुछ साइंटिस्ट कर रहे थे तो गलती से इसी पीनियल बॉडी से जुड़ी हुई एक रे एक पतली थ्रेड आती है बाल से भी पतली शिरा है जो यहां आकर किस में जुड़ती है जिसे समझत हमारे सब लोग आप लोग आगे चक्र कहते हैं तो उसको ऑपरेट करते वक्त गलती से उस डेड बॉडी की उस रे को नाइफ कर दिया काट दिया उसको तो इतना बड़ा फ्लैश हुआ कि चारों साइंटिस्टों को अचानक लगा डॉक्टरों को कि वंदे हो गए थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुए तो उन्होंने खोजना शुरू किया कि हमने ऐसा क्या किया था कि मुर्दे में इतना बड़ा फ्लैश आया और उसके बाद उन्होंने दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट किया और उनको फ्लैश मिला तो तब पता चला कि पीनियल बॉडी से टोटल कॉस्मिक एनर्जी को यही एक जो नर्व है ये स्कल के साथ पूरी बॉडी में रिजॉल्व करती है और उसी से बॉडी का टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन होता है दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी केम टू नो वीव गेट टू नो द मैटर इज बिंग इन्वेस्टिगेटेड स्टिल इस ब्रह्म रंध्र की शक्ल कैसी है कि आप देखिए ना आसमान देखा आपने क्षीर सागर एंड सो इज द ग्रे मैटर अंडर द स्कल ब्रेन में आपके ग्रे मैटर होता है और ये पीनियल बॉडी एक शिरा में एक गुच्छाकार शिरा में रखा हुआ है इट्स ऑलमोस्ट डकलेस ग्लैंड रखा हुआ है और ये फ्लोट करता रहता है जैसे क्षीर सागर में महाविष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं नेचर ने इसको इतना संभाल के क्यों रखा वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को तो उसने दो पसलियों के नीचे रख दिया Haan, और लीवर के लिए तो कोई कवर भी नहीं दिया है ना और एक वेस्ट ग्लैंड को इतना सेफ करके एक फ्लोटिंग लेवल पे रखा है कि इधर से ठोकर पड़े तो उधर फ्लोट कर जाए सीधा फ्लो उसके ऊपर टक्कर तब तक नहीं लग सकती जब तक कि ग्रे मैटर जम ना जाए और वो मरने पर जमता है तो आज उसी ब्रह्मरंध्र की चर्चा है किस रूप में द्वारिका के रूप में दिस इज द टाइम दिस इज द प्लेस वेयर यू मेक वन विद योर ओन आत्मन एंड यू ट्रेवल पास्ट जो कहा है कि शुक्ल कृष्ण गति हेते ते जगता शाश्वत मधे तो भगवान वासुदेव की कथाओं में जब गुरुकुल में इसे कंसीव किया गया तो शायद बालक को उसका पूरा स्वरूप पढ़ाने के लिए भी उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को ग्रहण किया गया जैसे श्री राम की कथा में हमने आपको दिखाया भगवान की लीलाओं में कल हमारे मित्रों ने कहा था कि मैं एक लीला पूरी पूरी सुना दूं, तो वो लीला भी मैं आपको सुना देना चाहूंगा हाँ नारायण की कुछ एक हाँ एक बढ़िया लीला भी सुना दे थोड़ा सा आज मौसम ज्यादा कड़वा रहा है नी हाँ आपको तो लगा ही होगा त्राटक वाले हो ना <laughs> हाँ श्री हाँ भगवान कृष्ण की पारिजात की कथा सुनाते हैं ये भी हम बच्चों को पढ़ाते थे गुरुकुल में कहानी आप ही की है आप ही को पढ़ा रहा हूं मैंने कहा ना कृष्ण सब में हैं तो मैं आपको भी नायक बनाकर आपकी कहानी सुना रहा हूं और कल हम योग विषय जितने भी विषय हैं उनको लेंगे एक प्रैक्टिकल पाथ केस इफ यू वांट टू रियली यू वांट टू कोऑपरेट विद योर ओन सेल्फ एक रास्ता है आत्मा से अद्वैत करने का लेकिन उससे पहले कुछ और एक लीला सुना देते हैं लीलाएं है तो बहुत हैं हाँ भगवान की लीलाओं के तो हम बाहर लगे हैं आप सब भी तो उसी लीला में है लीला ही तो हैं नारायण की सब श्री कृष्ण तो की तो एक लीला सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के दो हैं, पत्नियां दूसरा विवाह भी सुना नहीं, फिर आप कहोगे अरे रे, पहली शादी तो सुनाई थी ना कि राजा ने जबरदस्ती महाराज भीषमक ने उनके सिक्के रख के हाथ में डोरी बांध के कन्यादान कर दिया और वो रो रहे थे दुखी थे संतरस्त थे कि मैं तो सुदेव पता नहीं लौटूंगा नहीं सब कुछ कुछ कह नहीं पाए दूसरी कथा द्वारिका की है कि सत्यजित के पास सूर्यमणि थी सूर्यमणि की कथा सुना रहे हैं सूर्यमणि थी जिससे वो सोना बनाता था तो वो अक्सर उस सूर्यमणि को अपने गले में पहने रहता था और श्री कृष्ण क्योंकि सुधर्मा सभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कुछ राजाओं ने कहा ये तो अध्यक्ष के गले की शोभा है ये मणि तो तू श्री कृष्ण को अर्पित कर दे भगवान ने मना किया कि ऐसा मत करो लेकिन सत्यजीत को भय हो गया सत्यजीत को भय हो गया क्या ऐसा ना हो विशुद्ध इतिहास में है हम बेटे हा ना हो कि कहीं कृष्ण मुझे छीन ले उसने मणि छिपा के रख दी जो सूर्य मणि थी हाँ मणि समझते हैं हाँ, तो छिपा के रखती एक बार उसका भाई उस मणि को पहन करके जंगल में आखेट को गया वो कभी नहीं लौटा सत्य ने खोजा जब उसे कहीं नहीं मिला तो उसने ठीक सुवर्मा सभा के बीच में आकर के कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुमने मेरे भाई का वध करके वो मणि चोरा लिया मणि चोरी की कथा हाँ? चंद्र चांद देख लिया था ना आपकी कथा में वही बोले सुना हूं हाँ जो चांद देख लेता है ना तो हाँ श्राप लगा था ना चंद्रमा नहीं डर के मारे देखती हूं चांद हाँ लेकिन घर में अगर कोई गंजा होगा तो क्या करोगे चांद तो दिख ही जाएगा एनीवे हाँ। anyway, तो जब कृष्ण ने के ऊपर उसने आते ही सत्यजित ने कहा कि तुमने मेरे भाई की है, हत्या करके मणि चुराई है तो सारे राजाओं ने कहा कि किस अधिकार से तुमने कहा तलवारें खींच गए वासुदेव ने कहा नहीं ठहरो और उन्होंने कहा मुकुट उतार करके भगवान ने अध्यक्ष का वही रख दिया बलराम के हाथ में दे दिया कि जब तक मैं दोष मुक्त नहीं होता मैं अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठूंगा और तब भगवान ने उसके पास जाके कहा कि सत्यजीत मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं तुमसे कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है और ना ही चुराई है यह बताओ तुम्हारा भाई कहा गया था और उससे पूछकर नारायण उसको खोजने के लिए जब गए तो वन में उनको एक स्थान पर सत्यजीत का शव मिला और वहीं से उनको पदचिन्ह भी मिले और ढूंढते हुए एक जंगली राजा के यहां जा पहुंचे जहां उनको पता चला कि एक आखेट को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया था और उसी में सत्यजीत मारा गया और मणि लेकर के वो चला गया उस राजा का नाम यहां कथाकारों में बहुत सी कथाओं में जामवंत आया है और बहुत जगह जामबूत आया है अलग अलग नाम आए तो जब श्री कृष्ण मां पहुंचे अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के और उन्होंने उससे कहा कि भाई मुझे वो मणि दे दो तो उसने कहा अरे बलशाली वासुदेव आए हैं मेरा बड़ा मन था तुम्हारे साथ युद्ध करने का और उन दिनों कुश्ती लड़ना युद्ध करना ये शौर्य दिखलाना हाँ यु, बात थी हाँ अब डालडा खा के क्या शौर्य दिखाओगे हाँ उस युग के कहान तो वासुदेव ने कहा कि युद्ध उसे कहा नहीं तुम राजा हो मैं भी राजा हूं तुम या तो मुझसे युद्ध करो अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करो और जीत जाओ ही ले जाओ तो श्री कृष्ण ने देखा कि बेकार में इतने निरपराध लोग जो हैं वो कट जाएंगे तो उन्होंने उसे कहा कि ऐसा है कि चलो हम और तुम दोनों मन युद्ध करते हैं जो जीत जाएगा वो मणि ले जाएगा उसने कहा मुझे मंजूर है लेकिन एक शर्त ये भी है कि जो जीतेगा वो दूसरे का वध कर देगा कृष्ण का ठीक है अब दोनों कई दिन तक आपस में बड़े तगड़े पहलवान थे लड़ते रहे कुश्ती, थी हाँ भगवान ऐसे दुबले पतले नहीं थे जैसे बाके से आप दिखलाते हो अपने हाँ तो दोनों में कई दिन तक युद्ध होता रहा और अंत में जा मवंत या जागोद का वो हरा और जब वो परास्त हुआ तो उसने कहा कृष्ण तुम विजयी हो तो तुम ये मणि भी लो और मेरा सर काटो तो भगवान ने कहा क्या अभी ये सर तो मेरा है ना तुम तो हार गए हो बोले हां तो बोले फिर मेरी इच्छा चलेगी मैं इस सर को ऐसे ही कंधे पे रहने देना चाहता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है भगवान ने हंस के कहा तो वो रोने लगा उसने कहा गोविंद मैं खाली मणि नहीं दूंगा बोले तो बोले नहीं जब तुमने मेरे पे इतनी दया करी है मुझे मारा भी नहीं है तो मैं बिना आते थे सत्कार के तो अब जाने नहीं दूंगा आपने मुझे अपना मित्र बनाया है मैं तो स्वयं को आपका दास मानता हूं और ये जीवन ये सर बाही का है तो गोविंद आपकी मैं पूरी सेवा किए बिना मैं कैसे जाने दूंगा मैं कुछ आपको भेंट करना चाहता हूं आप स्वीकार करने की बात कर ले तो भगवान ने सोचा कुछ होंगे कोई मणि के होंगे इसके भाग बोले ठीक है दे दो। और उसने अपनी बेटी ला करके भगवान के सामने रख दी जाम अब भगवान तो वासुदेव ये क्या हाँ और बड़े संकट में पड़ बड़े कहने लगे तुम वचन दे चुके हो उसको अब हाँ वासुदेव बड़े धर्म संकट बिल्कुल शुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम बता रहा लीला कथा है अपनी जगह है भाई वो एक अमृत आनंद है उसको अपनी जगह रखो भगवान के मन में बड़ा आया कि वो रुके मणि क्या सकेगी ये तो बड़ा गजब हो गया अनर्थ हो गया ये तो बड़े संकोच में पड़े वासुदेव और वो लेके आए और उन्होंने क्या किया, किया कि जामवती को मैं मणि के सत्यजित के घर भिजवा दिया कि रखो तुम अब वासुदेव किसी से बात नहीं करते हैं सभी से कटते फिरते हैं बड़े धर्म संकट में पड़े हाँ अब क्या हो और उधर वो बेचारी डरी हुई सत्यजीत के यहां बैठी हुई हाँ कि मेरे पिता के यहां से तो ये ले आए मेरे पिता के यहां से तो ये ले आए और मुझको यहाँ भेज दिया अब भगवान किसी से बात नहीं करते रुक्मिणी जी ने भी बहुत कोशिश करी जानने की जब इन्होंने नहीं बताया तो रुक्मिणी जी सत्यजीत के यहाँ गए पूछा क्या बात है तो जी इतनी सारी बात बताई तब वो जामवती से मिले रुक्मणी जी तो वो बहुत डरी हुई उनसे लिपट के रोने लगी कैसे ऐसे मेरे को पकड़ के लिए मेरे पिता ने इनको अर्पित कर दिया है और वासुदेव मुझे यहां छोड़ के चले गए और यहाँ आते भी नहीं मेरे को ले जाते भी नहीं रुक्मणी ने श्री कृष्ण ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने फिर नहीं करी तो उसने बलराम जी से बात की तब बलराम ने कहा कृष्ण तुम जब वो तुम्हें अर्पित हो ही चुकी है हाँ भले अनजाने में ही तुमने कह दिया कि मैं आपके जो आप मुझे जो कुछ भी आप भेंट देने में स्वीकार करता हूं कर लाए हो तो तुम्हें विवाह करना ही होगा इसके साथ नहीं तो मैं तुम्हें सुधर्मा सभा में अपराधी बना के खड़ा करूंगा उसी सभा में जिसके तुम अध्यक्ष हो रुक्मणी ने भी वासुदेव को दिलासा दिया तो ये हुआ भाई अभी विवाह तो हुआ नहीं था भेंटी में आई है अब क्या हो शादी कैसे हो तो सत्यजीत ने जामवती को पुत्री के रूप में ग्रहण किया और उसका नाम रखा सत्यभामा भामा सत्यजीत से अः ये नहीं कि वो छाता आठ आठ दस दस तुम गिन डालो सारी है <laughs> ना तो इस प्रकार जामवती ही सत्यजीत ने जब उसको अंगीकार किया जैसे कुंती महाराजा पृथु की बेटी है इसका पहला नाम क्या है पृथा लेकिन पृथा को जब कुंती भोज ने राजा कुंती भोज ने गोद लिया तो वो क्या कहलाई कुंती तो उसी प्रकार यहां पर भी जब सत्यजीत ने कन्यादान करने की बात करी तो उसे पुत्री के रूप में पहले वरण किया और उसका नाम सत्य रखा सत्य रखा सत्यजीत ने सत्यजीत से सत्य भामा बनी और इस प्रकार वास्देव से कृष्ण कृष्ण से उसका दूसरा विवाह हुआ और ये दो विवाह के अलावा ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोई विवाह और नहीं हुआ हाँ आठ पत्नियां कृष्ण की है क्या है वो क्या है आठ पत्नियां क्या है अष्ट सिद्धियां है और नवी एक प्रेमिका है यहां आध्यात्मिक लीला में वो क्या है श्री राधा है। तो अष्ट सिद्धियां और योग दो रास्ते अलग अलग दिखाने के लिए आध्यात्मिक लीला कथाओं में मंच के नाटकों में ये दिखलाया जाता रहा है हम वो कथा भी आपको सुनाएंगे पहले इसी में रहते हैं सबसे पहले हम आपको ये कथा लेते हैं क्योंकि सत्य जी इस कथा में एक पात्र है तो सत्यभामा का परिचय दिए बिना ये कथा कैसे हो सकती है भगवान श्री कृष्ण की आप दो पत्नियां हैं रुक्मणी और दूसरी का नाम क्या है सत्यभामा नारद जी से कथा शुरू होती है कि नारद देव ऋषि ना, नारद ना आए तो झगड़ा होता है क्या बोलो हाँ नारद जी आएंगे तभी तो झगड़ा होगा और तभी तो कथा में रसा आएगा ना तो एक बार नारद जी क्षीर सागर से जा रहे होते हैं क्षीर सागर नहीं देखा आपने अच्छा अभी बाहर निकलिएगा तो आसमान देखिएगा वो कैसे दिखता है ना उसको कहते तो है मिल्की वे अंतरिक्ष स्पेस इसी को क्षीर सागर कथाओं में कहा गया है तो नारद जी क्षीर सागर से होके जा रहे होते हैं तो तभी उनको एक पारी नाम का एक फूल पुष्प अकेला एक पुष्प तैरता हुआ दिखाई पड़ा तो नारद जी ने वो पुष्प उठा लिया बोले नारद हाँ आए रहे थे गोपाल जी के दर्शन करने के लिए तो अब भी हाथ में लिए चले आए और नारद जी भगवान वासुदेव की सभा में प्रकट हुए उस समय उनकी दोनों पत्नियां रुकीमणि और सत्य दोनों विराजमान हैं और नारद जी वहां प्रकट हुए उन्होंने वासुदेव की को के सामने प्रकट हुए भगवान ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और तो वह नारद जी ने कहा कि नारायण मैं आप ही के दर्शन करने आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये पारिजात नाम का एक फूल मिल गया क्या मिला है पुष्प मिला है और वासुदेव पुष्प की विशेषता क्या है कि जो भी स्त्री ध्यान से सुनो बहुत बढ़िया ज्ञान आई हाँ आप सबको मिल सकता है कि जो भी स्त्री इस फूल को अपने जुड़े से लगा लेती है उसका सौंदर्य एक हजार गुना बढ़ जाता है तो गोविंद जब ये पुष्प मिला तो मैं आपके लिए लेता चला या अब भगवान बड़े परेशान के नारा झगड़ा करेगा क्या? कि फूल एक है और पत्नियां क्या बात है ठीक है, है ना कि पुष्प एक है और पत्निया है तो भगवान ने कहा ना हरे जी को लीला तो तुम कर ही रहे हो अब तो अभी वो सोच ही रहे थे क्या करें तो रुक्मणी जी ने पुष्प ले लिया और लेके अपने जुड़े से लगा लिया अब उनका सौंदर्य तो क्या बढ़ सत्य भामा को सुहाया नहीं वो कोप भवन को चल दी क्या बात है हा? वो कोप भवन को चल दे गोपाल उन्हें समझाने के लिए गए कि भाई दुखी मत हो फूल एक ही था किसी के एक के ही हाथ आना था मैं राजा इंद्र के यहां ये पेड़ है देवलोक में मैं इस पेड़ को मंगवा लेता हूं फूल मंगवा एक और फूल मंगवा लेता हूं वो तुम ले लो तो सत्य ने कहा नहीं का बरखा जब कृषि सुखाने बड़े दरबार में तो मेरा अपमान करा दियो कह रहे हो फूल मंगा दे नहीं ये बात नहीं होगी तो बोले तो फिर तुम कैसे राजी होगी भाई बोले मुझे तो पूरा पेड़ ही लाके दो जिससे मैं रोज रुकमणी को एक फूल दू है ना सौती है नारायण ने कहा नारद जी आप ही ने ये आग लगाई है महाराज अब आप देवेंद्र से जाके कहिए कि कुछ दिनों के लिए मुझे वो पेड़ दे दे सत्य मामा राजी हो जाए फिर मैं लौटा दूंगा को तो काम मिल गया थे थे ही थे। अब अनुप्लॉयमेंट में आ गए वो जॉब प्रॉब्लम तो होती है दरबार में नारजी प्रकट हो गए कहने लगे देखो देवेंद्र तुम तो जानते हो श्री कृष्ण स्वयं महाविष्णु का अवतार है तो उनका नाराजी आप ये मुझे क्यों बता रहे हो गोवर्धन धारण के समय उन्होंने मेरा मान मर्दन किया है मैं ऐसे जानता हूं नारायण को अच्छे से पहचानता हूं इसमें क्या बात है बोले ऐसा है कि मुझे एक पारी का फूल मिल गया था तो वही लेके मैं चला गया तो रुक्मिणी जी ने ले लिया सत्यभामा जी रूट गई उन्होंने अन्य जल का परित्याग कर दिया है आप ऐसा करो कि एक फूल मेरे को वह एक वो पेड़ मेरे को दे दो कुछ दिन के लिए कृष्ण ने है फिर लौटा देंगे तो देवराज ने कहा इंद्र ने कहा कि नाराज जी आप प्रेर लेते जाओ अरे क्षेत्र सागर मंथन के समय महाविष्णु ने ही धरती की धरोहर के रूप में ये वृक्ष मुझे दिया था तो ये तो है ही धरती की अमानत आप लेते जाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं और जब स्वयं नारायण ही मांग रहे हैं तो बोला मैं क्यों ना कहने लगा नाराज जी चौके हैं ये तो सेत वेत में दे रहा है, कोई बात ही नहीं बनी मजा ही नहीं आया इसमें कहना लगे देवेंद्र जल्दी का मामला है आप कहो तो मैं भी दूत के साथ महारानी सची से ही पेड़ लेता हुआ निकल जाऊं क्योंकि उन्हीं के तो उद्यान में लगा है कहा नाराज जब आपको मालूम है आप चले ना जाओ तो नारद जी जब वहां पहुंचे तो रानी सची से कहा उन्होंने देखो महारानी शची तुम जानती हो कि जितना प्यार कृष्ण अपनी पत्नियों को करता है कोई नहीं करता माफ करना देवलोक में भी कोई ऐसा नहीं है और सत्य भाव रूट गई है फूल का मामला है तो देवेंद्र से आज्ञा लेकर के उन्होंने आगे दे दी मैं पेड़ लेने आया हूं पेड़ दे दो क्योंकि जितना भगवान सत्य को प्यार करते हैं फिर कोई किसी को नहीं करता अगर बुरा ना मानो तो इंद्र भी नहीं करते तुमसे आग सची तो आग बबू रह नाराज जी चले गए, यहां से पेड़ वेड़ नहीं मिलेगा हाँ ना कहा नहीं देती तो ना सी लौटे कहना देवेंद्र तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा आदेश मानने से इनकार कर दिया कहती है पेड़ नहीं देंगे अब तो इंद्र भी बड़े क्रोधित क्रोध में आ गए सतीव्रता पतिव्रता सती शशि और उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है? अब उनकी भी मरदानगी थोड़ी गरम हो गई ना तो गए तो आगे गए तो शशि तो पहले ही भरी बैठी थी उसने कहा मैं पेड़ के लिए मना नहीं करती आप ले जाए लेकिन उसके साथ मुझे एक आज्ञा भी दे जाए कि मैं अपनी देह का परित्याग कर दू अग्नियों को अर्पित कर दू ग्वालिये की बीवी के लिए मेरा सबसे अतिशय प्रिय पेड़ जा सकता है देवेंद्र के पत्नी के उद्यान से यदि मैं इस पेड़ की रक्षा नहीं कर सकती तो फिर मुझे जीने का भी क्या अधिकार है क्या कृष्ण ही अपनी पत्नी को प्यार कर सकता है क्या देवेंद्र को मैं इतनी नापसंद हूं कि मेरा सबसे प्रिय पेड़ उठाए लिए जा रहे हैं आप तो देवेंद्र बड़े चक्कर में पड़े कि मामला तो कुछ और है समझाया कि भाई तुम गलत समझ रही हो तुम जानती हो श्री बोले सब कुछ नहीं आप ले जाओ लेकिन आगे दे जाओ देवे इंद्र बड़े मुश्किल में लौटे आए अब वहां जाकर के क्या कहें दरबार में कुछ अपनी इज्जत की भी तो बात होती है करने लगे नारद जी मैंने मार्ग में सोचा जाते समय कि सची तो ठीक ही कह रही है ये वृक्ष तो देवलोक में ही रहने योग्य है मृत्यु लोक में ये नहीं जाएगा अब सारे बाकी ऋषियों ने समझाया कि देवे क्या कर रहे हो भाई सा कुछ नहीं अब कैसे कहें कि भाई पेड़ में लगे नहीं तो देव कहां से हाँ अब ये तो नहीं कह सकते हाँ, ये तो इज्जत की बात है ना उन्होंने भी अपने अपने हिसाब ने उन्होंने कानून बता दिए इस हिसाब से ये पेड़ नहीं मिल सकता आप बड़े प्रसन्न मन से हमारे भगवान नारद लौट के आए कहें गोविंद वो कहता है मैं पेड़ नहीं दूंगा तो कृष्ण ने कहा कि नारद उससे कह दो कुछ दिन के लिए पेड़ दे दो अन्यथा भी तो मैं पेड़ ले जाऊंगा उसकी महिमा खंडित हो जाएगी बोले जाता हूं ना ड्यूटी बढ़िया मिल गई है ना नहीं तो जी फिर जा कहने लगे वासुदेव बहुत क्रोध में हैं। और वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे पेड़ दे दो नहीं तो मैं वैसे भी ले बोले ऐसा क्या बोले तो बोले उनसे हत्या ले जाए और दोनों में भयंकर संग्राम हो गया एक सृष्टा दूसरा रक्षक दोनों हजारान भीषण युद्ध हो गया ग्रह नक्षत्र सब त्राही मान चिल्लाने लगे कांपने लगे धरती डोलने लगी युद्ध है कि अंतहीन है सारे ऋषि संत देवगण मनाते हैं लेकिन न कृष्ण मानते हैं और न ना नारद वो ना वो देवराज इंद्र मान रहा है तब तो सब ऋषियों ने अब ये कथा आपकर लौट रही सावधान हो जाए है ना ये बच्चों को सुनाते थे हाँ, हो सकता है आपको बहुत मजा ना आया हो लेकिन अब आप पे कथा लौट रही है अगर ध्यान जरा सा भी दाएं हुआ ना तो वाकई मजा नहीं आएगा हुँ? कुछ पल ले नहीं पड़ेगा तो दोनों तो सब ऋषियों ने मिलकर के सत ऋषि आदि ने और सभी ने मिलकर के मंत्रणा करी और उन्होंने दोनों को संबोधित किया कृष्ण को भी और देवराज इंद्र को भी कि कृष्ण और इंद्र हम तुम दोनों देवताओं को आदेश देते हैं कि इसी क्षण युद्ध को समाप्त कर हमारे सभा में दोनों प्रगट हो जाओ अन्यथा हम तुम दोनों को अनंत काल के लिए अभिशप्त कर देंगे ऋषियों के श्राप की बात सुन दोनों ने युद्ध विराम कर दिया और ऋषि सभा में प्रकट हो गए उस समय श्री कृष्ण के साथ देवगुरु बृहस्पति थे और शुक्राचार्य इंद्र के साथ हो लिया क्योंकि वो कृष्ण से उसका पुराना बैठ था ब्राह्मण अवतार के समय इन्होंने दातुन मार के उसकी एक आंख हटा दी थी ना एकाक्षी हो गए थे उनका आज मैं श्रेष्ठा से मैं भी बदला लूंगा हाँ इनके लीला अवतार भुला दूंगा मैं तो वो सहयोगी बन गए इंद्र के साथ कहा ऋषियों ने कहा कि कृष्ण और इंद्र अब ध्यान से सुनिए अभी आपको कहानी का रहस्य मिलने जा रहा है बहुत सावधान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा कहा कृष्ण और इंद्र तुम दोनों ने एक व्यर्थ की युद्ध को आरंभ किया और उससे ग्रहों और नक्षत्रों का भी विनाश हुआ एक ऐसे अंतहीन युद्ध को तुम दोनों ने आरंभ कर दिया था कि जिसमें तुम दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ता सृष्टियों में प्रलय हो जाती तो तुम्हारी इस युद्ध पिपाशा को देख करके आज हम सब ऋषि तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ तुम दोनों युद्ध करो जो जीते पारी जात उसका लो अभी तो लड़ाई रुकवाए थे अब क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों जाकर युद्ध करो और जो जीते पारी उसका लेकिन सुनो महाभारत आदि में जहां कथाओं का संकलन हुआ है मैंने आपसे कहा ना जैसे हुआ तो उसमें यह है कि इंद्राणी भी लड़ रही हैं और सत्यभामा भी लड़ रही है ऐसा कुछ नहीं ऐसे ये कथा यूं बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान कराने के लिए ये कथाएं थी लीलाएं थी क्योंकि विद्या की देवी हमारी सरस्वती थी तो कहा कि तुम दोनों अब जाकर युद्ध करो क्या करो और जो जीते पारी जात उसका हमें स्वीकार है लेकिन सुनो ये युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा यह पशुपथ अस्त्रों से नहीं होगा यह युद्ध होगा हर मनुष्य के शरीर में मृत्यु लोक में आ आप सब के शरीर में होगा युद्ध ध्यान से सुनो अपने अपने को संभाल के रखना अभी होने जा रहा है कि युद्ध होगा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मृत्यु लोग में इस धरती पे अपने अपने मार्ग स्पष्ट करो अपने अपने स्थान स्पष्ट करो अपने अपने अधिकार स्पष्ट करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ ध्यान से सुन रहे हैं ना कथा बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि अब आप लड़ाई कहां होगी आप सबके शरीर में कौन लड़ेंगे कृष्ण इंद्र लड़ेंगे और जो जीते पारीजात उसका और मनुष्य की बुद्धि ही बैटल फील्ड होगी युद्ध की भूमि होगी मनुष्य की बुद्धि ही युद्ध की भूमि होगी और जो जीते पारी उसका अपने अधिकार घोषित करो और घोषित करो और युद्ध से के लिए तैयार हो जाओ तो इंद्र को बताया शुक्राचार्य ने कि तुम कहो कि उस युद्ध में पहल कृष्ण ने की है क्योंकि तो शुरू नहीं किया था उसमें तो कृष्ण ने ही पहल की थी तो इस युद्ध में पहली मांग और पहले अधिकार और पहले प्रतीक तुम्हारे होंगे तो शुक्राचार्य ने कि ऐसा कहने पर शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर मेरी होगी पहले अधिकार मेरे होंगे क्योंकि पारीजात युद्ध कृष्ण ने ही पहल की थी तो अब मुझे पहल का अधिकार मिलना चाहिए वासुदेव मान गए उन्होंने कहा कि उचित है तो शुक्राचार्य ने समझाया इंद्र को इंद्र तुम मनुष्य की दसों इंद्रियों पर अपना अधिकार मांगो हाँ गो माने इंद्रिया होता है ना तो वैदिक संस्कृत में गो को ही हम इंद्रिया कहते हैं ना लेकिन गो से ये इंद्रिय कैसे हुई वो बता रहा है आपको कहा कि दसों गो पर सेंसेस पर तुम्हारा अधिकार होगा ये तुम्हारे नामांतर इंद्रिय कहलाएंगे मन में तुम्हारा वास स्थान होगा इसलिए मन आज से मनुष्य का क्या कहलाएगा इंद्र कहलाएगा सात वारों में एक वार तुम्हारा होगा इंद्रवार सोमवार जब तुम्हारे भक्त तुम्हारी ईश्वर की तरह पूजा करेंगे क्योंकि अब तो श्रष्टा से रार है ना झगड़ा है अब तो तुम्हें भगवान ठीक है काम पर मेरा अधिकार होगा तुम्हारे मार्ग का मैं गुरु शुक्राचार्य बनू शुक्राचार्य मैं तुम्हारे मार्ग का गुरु बनूंगा द्वैत धर्म ही तुम्हारा धर्म होगा तुम्हारे भक्त तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा पूजा करेंगे और हर मनुष्य के शरीर में तुम्हारा कृष्ण से युद्ध होगा तो शुक्राचार्य से पूछा इंद्र ने कि गुरुदेव इस मांग की दोबारा सोच लिया है सब सही है बोले हां ठीक है क्योंकि दसों इंद्रियां तुम ले गए ले गए ना हां मन में तुम्हारा स्थान हो गया गर्भ शिशु भी अवकृष्ट नहीं हो सकता क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है और तुम्हारे मार्ग का गुरु मैं शुक्राचार्य द्वैताचार्य हूं तुम्हारे मार्ग का मैं गुरु बनूंगा तो अब और बुद्धि पर नियंत्रण न कृष्ण ले सकता न तुम वो तो बैटलफील्ड है युद्ध भूमि है तो अब बताओ शरीर में और जगह कहां है गोविंद स्थान कहां लेंगे बृहस्पति का स्थान कहां होगा और युद्ध तो शरीर से बाहर नहीं भीतर ही बैठ गए होना है कैसे लड़ेगा वो तुम्हारी मांग में ही कृष्ण पराजित है तो इंद्राए दरबार में और प्रकट हुए उनका ऋषिगण मेरी मांग सुने दसों गो मेरा नियंत्रण होगा मनुष्य की इंद्रियों मेरे ही अधीन होंगी, वो इंद्रिय कहलाएंगे जो मनुष्य का मन है जो गोचर है वो मेरे नामांतर अब इंद्र कहलाएगा द्वैत धर्म ही मेरा धर्म होगा एक बार मेरा होगा जब मेरे भक्त मेरी पूजा करेंगे ईश्वर के रूप में शुक्राचार्य मेरे मार का गुरु होगा एक बार शुक्राचार्य का होगा जब मेरे भक्त उसके गुरु के रूप में पूजा करेंगे शुक्र शुक्राचार्य का काम पर अधिकार होगा और उसका शरीर में स्थान काम नहीं उसका स्थान होगा सभी प्रकार से उसके आधिपत्य में होगा द्वैत धर्म ही मेरा धर्म होगा और शुक्राचार्य द्वैताचार्य शुक्राचार्य ही मेरे मार्ग का गुरु होगा आप सब इस कि ये तो अन्याय है भाई दस में पांच पांच बांटो भगवान वासुदेव के लिए भी तो कोई जगह छोड़ो हाँ ये तो राजा इंद्र ने सारा शरीर ही मांग लिया क्योंकि तो दसवीं इंद्री में सारा शरीर आ गया तो ये तो अन्याय सब सोच रहे थे तभी भगवान उठे और श्रीहरि ने कहा ऋषिगण इंद्र ने जो मांगा मैंने दिया शायद इसीलिए मेरी कहानी आपको भूल जाती है क्योंकि राजा इंद्र के अधिकार में हो गोपाल के तो हो नहीं हां कहा कि इंद्र ने जो मांगा मैंने दिया अब मेरे अधिकार सोने मनुष्य की आत्मा पर मेरा अधिकार होगा वो मेरे नामांतर कृष्ण कहलाएगा, बोलो सूर्य मेरा प्रतीक ग्रह होगा मेरे भक्त दसों इंद्रियों का निग्रह करके आत्मस्थ होकर के ही मुझे पा सकेंगे और द्वैत धर्म ही मेरा धर्म होगा ब्रह्म ब्रह्मरंद्र में देवगुरु बृहस्पति का वास होगा समाधिस्थ होकर ही दीक्षित होगा भक्त मेरा देवगुरु से एक बार देवगुरु का होगा जब उनकी पूजन गुरु के रूप में होगी और सूर्य मेरा प्रतीक ग्रह होगा एक बार मेरा होगा जब मेरे भक्त मेरी पूजा करेंगे लेकिन ऋषिगण सावधान होकर सुने मर्यादाएं खंडित नहीं होंगी इंद्र से पहले मेरी पूजा होगी और शुक्र से पहले बृहस्पति पूजे जाएंगे और हर मनुष्य के शरीर में हमारा युद्ध होगा हमें स्वीकार है तो इंद्र पर खड़े हो गए कहने के मेरी एक मांग और है बोले वो क्या बोले वासुदेव अब अपना चतुर्भुज नारायण रूप लेकर के कभी धरती पर प्रकट नहीं होंगे नहीं तो भक्त तो वैसे इसके पीछे भाग जाएंगे तो भगवान ने हंस के कहा बृहस्पति ने देवगुरु ने उत्तर दिया ये देवेंद्र अपनी पराजय अभी स्वीकार कर लो क्योंकि तो जब दसों इंद्रिया वो इंद्रियां हो गई परमेश्वर भी अगर इनके सामने आएगा तो ये सोचेंगे कहीं छल तो नहीं कहीं धोखा तो नहीं कहीं डोगी तो नहीं ये उसे पहचान ही कह पाएंगे या आज ईश्वर को भी कहा पहचान पाएंगे मांगने के बाद दो सौ भी यदि भयभीत है तो बाहर से तो पराजय क्यों ही मान लेता भी हाँ और उसकी इस बात से वहीं समाप्त हो गई और ऋषियों ने कहा तथाअस्त अब फिर क्या हुआ कि जैसे एक सूर्य से असंख्य किरणें फूटती हैं उसी प्रकार कृष्ण और इंद्र असंख्य ज्योति कणों में बदलते हर मनुष्य के शरीर में वास करते चले गए और आज भी बसे हुए हैं एक मन है और दूसरा आत्मा है और बुद्धि क्या है बैटलफील्ड है युद्ध की भूमि है अंतर्द्वंद यही तो हो रहा है तुम्हारे शरीर में बोलो पारिजात की कथा समझ में आ रही क्या ध्यान से सुनो समझ में आएगी जब भी हमारी यह बुद्धि आत्मा से विमुख होकर इस मन की दासी बन जाती है इंद्रियों के विषयों में हम भटकने लगते हैं और मन के चंगुल में यह बुद्धि हमारे फंस जाती है कृष्ण को इस शरीर से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि युद्ध में उसकी पराजय होने लगती है तो भगते श्री कृष्ण से कहता है इंद्र कि वासुदेव रण छोड़ तू हारा रण छोड़ के भाग रहे ना भगवान शरीर से तभी तो तुम मरते हो बोलो रण हाँ भगवान रण छोड़ जी गोपाल जी का नाम है न? हा बातें कृष्ण से कहता है इंद्र कि वासुदेव तुम हारे पारी मेरा लेकिन आत्मा के हटते ही ये शरीर मृत हो जाता है और कपाल क्रिया करके हम इंद्र को भी भगा देते हैं इसमें से ईश्वर गोपाल फिर भस्मी से वनस्पति ने और वनस्पतियों से फिर तुम्हें शिशु रूप में आकर के पुनः देह में प्रकट होकर आत्मा होकर कहते हैं पूछते हैं इंद्र से कि अरे इंद्र कौन आ रहा अभी तो युद्ध जारी है यही पारिजात युद्ध है जो निरंतर है काश ये बुद्धि हमारी मन इंद्र जी शची में बने सत्य भामा हो जाए सत्य माने क्या बताने की जरूरत है मुझे सत्य माने, और माने सत्य और भाव माने ज्योति काश ये बुद्धि हमारी सत्य भामा हो जाए सत्य की ज्योतियों वाली बन जाए आत्मा के राह चले आत्मा से बेट हो जाए जीत लिया जाए पारी युद्ध इंद्र की पराजय हो जाए यही कथा पारी की है जब भी कृष्ण देश से भागते हैं हाँ और हत्या के पाप का दोष लगता है इंद्र को तो ये भी जा करके ब्रह्म कमल के नाल में गर्भ नाल में छिप जाता है इसीलिए जब बालक उत्पन्न होता है तो उसका पहला अधिकार मन का होता है और जब नाल कटती है तभी आत्मा श्री कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं इसीलिए तुम मन के ज्यादा करीब हो और गोविंद से दूर हो आज सोचना है हम सबको ये लीला कथाएं वस्तुता हमारे ही जीवन को बड़े ही नाटकीय बड़े ही मनोरम ढंग से हमारे तक लाने के लिए थे भगवान वासुदेव की लीलाओं में श्री राधा की एक लीला हम आपको और बता दें वृषभानु दुलारी की जिससे कि थोड़ा सा ये तत्व भी स्पष्ट हो जाए हां सत्य तो समझ में आ गई ना हम सत्य ही तो नहीं हो पाते हैं हम मन की इंद्रियों में ही विचलित होते रहते हैं है ना इसीलिए हर बार इंद्र जीतता है और हम चिता की लकड़ियों पर आ जाते हैं फिर पित्रयान से नारायण हमें फिर लौटाके लाते हैं इस बार शायद देवयान से शुक्ल मार्ग से जाए और हैं कि फिर इंद्रयान पे चले जाते हैं पित्रयान से ये इस जीवन को ही पारिजात युद्ध की संज्ञा दी है क्या तुम बता सकते हो कि पारीजात का फूल कैसा है बोलो नहीं जानते अरे मनुष्य तेरा रूप इस सचराचर का इस धरती का मां प्रकृति का जो सबसे सुंदर पुष्प है ये तेरा मनुष्य जीवन तो ही तो है यही तो पारी है जिसे तू हर बार व्यर्थ कर जाता है हम तो पूछते हो स्वामी जी पारीजात का पेड़ कहां लगा वो फिर झगड़ा हो गया फोटो छपने के बाद तुम हो पारीजात तो जैसे स्वयं प्रभु प्रकट कर रहा इतने प्यार से और इतनी सुंदर महिमा में बुद्धि से दे रहा कि शायद तुम में कोई जब अंतर्मुखी होगा शायद तुम में कोई एक द्वारिका में प्रवेश करेगा और फिर वहां जाकर अपने को भोजना चाहेगा तो कोई ऐसा रहस्य नहीं कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो उसे न मिले तो कोई एक पहुंचेगा असंख्य में तो भी हर एक के मस्तिष्क में मां कितनी दयालु है कि वह व्यापक मस्तिष्क सबको दे दिया कि करोड़ों में एक भी पहुंचेगा तो भी मैं हर करोड़ों में भी एक ही जैसा मस्तिष्क रखूंगी पता नहीं कौन जो जानना चाहेगा इतना मूल्यवान रूप होते हुए भी हाँ तुम सारे जीवन में ब्रेन का सिर्फ इतना सा पार्ट इस्तेमाल करते हो बाकी सारा डोरमेंट रहता है क्यों क्योंकि तुम बहिर मुखी हो अंतर्मुखी होकर तुम उसको संचालन ही नहीं करना चाहते उसे पढ़ना ही नहीं चाहते उसे जानना ही नहीं चाहते चाहते हो तुम मंत्रों को रगड़ के ब्रेन में धक्का मारना चाहते हो तो योग तो होता नहीं हाँ पागल खाना जरूर मिल जाता है और उसी के लिए सब तैयारी कर स्वामी ये सरल मार्ग अरे सरल नहीं ये कहीं नहीं जाने वाला मार्ग है ये कहीं नहीं जाने वाला मार्ग है जैसे तूने अतितियों विषयों का जो पर्तें चढ़ाई हैं उन्हें वैसे ही सत्संग के द्वारा पहले उठा फिर बात कर ध्यान की अपने आप ही चलने लगेगा अपने आप ही चलने और जब ये यहां आएगा तभी तू समाधि ले पाएगा जब शिशु था समाधि में जाता था बड़ा हुआ गुल हो गया सब हां जब तक तू सहज स्वाभाविक उसी स्थिति में नहीं आएगा जो जन्म काल की थी तब तक तू सत्य के साथ भी तो अद्वैत नहीं कर पाएगा सो वेरी प्रैक्टिकल डिसिप्लिन वे ऑफ लिविंग एक बड़ा सीधा साधा साधना का मार्ग है कभी सरलता के चक्कर में आप दाएं भाग जाते हो कभी बाएं उस ऊट की तरह बैठ ही नहीं सकता इधर बैठेगा या इस कर बैठेगा या उस कर बैठेगा इधर बैठेगा तो बेचारे कुमार के घड़े गए उस कर बैठेगा तो तरबूज गए सीधा तो बैठिए सीधे सीधे सीधे आत्मा के नाम में चलो वही है भगवान वासुदेव की आठ पत्नियां हैं लीला में हा ऐतिहासिक घटनाक्रम से हटे हुए हैं वो अष्ट पत्निया क्या हैं अष्टा प्रकृति है वस्तुतः जल प्रकृति को ही हमने सिद्धियों की संज्ञा दे रखी है और नवी जो है वो कौन है श्री राधा है देखो पत्नियों का अधिकार है ना कि कृष्ण मेरे पति हैं तो अधिकार है ना लेकिन राधा क्या कहे उसका क्या हक तो पत्नियां कहती हैं कृष्ण मेरे हैं और श्री राधा क्या कहती हैं मैं कृष्ण की हूं दीज आर तो द टू डिसिप्लिन ऑफ लिविंग दो रास्ते हैं तुम्हारे जीने के चाहे वो तो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत है अथवा कोई भी जगत है परिवार में दो रास्ते हैं या तो तुम सिद्धियों के रास्ते में जाओगे तो कुल का नाश करोगे जब तुमने कहा ये घर मेरा है तो बेटे ने क्या कहा फिर इतना हिस्सा मेरा है बीबी ने कहा दिस पार्ट इज माइन बोलो जब तुमने अपना रास्ता पकड़ा तो बेटों ने कहा यही हमारा है और तुम बढ़ते चले गए अगर तुम कहते राजा के भाव में आते प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं तुम कहते कि ये घर तो नारायण का है हम निमित हैं पत्नी भी यही कहती आगे बच्चे भी यही कहते तो घर का दोनों डिसिप्लिन अलग अलग है आज सारे आपके समाज में घुटन क्यों है क्योंकि तुम कहते हो कि ये घर मेरा है ये समाज मेरा है ये धन मेरा है तो समाज बढ़ जाता है तुम कहते कि हम सचराचर के हैं सचराचर तू नारायण का है तो आज ये घुटन नहीं होती वही दिखाते हैं तो राधा क्या कहती हैं? कहती हैं मैं कृष्ण पे अधिकार कैसे दिखाऊं मैं तो हूं लोटा लोटा समझ तुम? मैं तो हूं लोटा और वासुदेव हैं सागर हा? मैं तो हूं राधा कहती मैं तो लोटा हूं और कृष्ण सागर हैं, मैं तो हूं लोटा और कृष्ण है सागर आज यदि मैं उस अपना अधिकार दिखाऊंगे तो उसे लोटा ही तो बनना पड़ेगा तो मैं वासुदेव की महिमा ही तो घटाऊंगे ये कोई प्यार है अरे मैं जो लोटा हूं मैं ही क्यों ना उसकी हो जाऊं ये लोटा सागर में कहे ना जा गिरे कि मुझे भी सागर का सम्मान मिले और उसकी महिमा पर भी आंच ना आए यह भक्ति है ये भक्ति समर्पण का नाम है यही श्री राधा है इसीलिए पुष्टि मार्गी ग्रंथों में जो श्री राधा रूपी चरित्र उठा है तो यह आध्यात्मिक भाव है है ना अब कालांतर में क्योंकि इतिहास आपके फुक गए तो आपने इतिहास अध्यात्म को जोड़ के जो खिचड़ी पकाई तो सब गड़बड़ हो गया है ना हाँ जो उनका निर्मल चरित्र है हाँ, अध्यात्म पुरुष का तो खैर नारायण तो सदा पवित्र नहीं हैं, इतिहास पुरुष भी यदि माने तो जितना उनका पवित्र और निर्मल चरित्र है ऐसा तो और दूसरा कोई पात्र ही नहीं हा कि उनके साथ ही जो रासलीलाएं आप दिखा रहे हो यदि आध्यात्मिक स्तर पर है तो विशुद्ध अमृत है लेकिन अगर उसका आपने सांसारिक रूप बना दिया है तो वो दुर्भाग्य है वो वासुदेव के साथ न्याय नहीं है हाँ यही समझने की बात है तो श्री राधा कहती हैं कि मैं तो एक लोटा हूं तो मैं क्यों ना सागर में जाती और श्री राधा कौन है किसकी बेटी है वृष भानु क्या नाम है उनका वृष भानु गोप की बेटी है। ब्रिश, ब्रिश जानते हैं मेष ब्रिश मिथुन राशियां होती है ना तो वृष राशि में भानु अर्थात सूर्य का बात है बेटे ज्येष्ठ अषाढ़ तो मई जून की जो तप्ती तो पहली है आजकल की जो तपस्वियों का तप है वो क्या है वे ही श्री राधा है अच्छा पूछे तो श्री राधा है यही तपस्वियों का तप है श्री राधा वृषभानु तो एक दिखाया गया है कि एक मार्ग है जहां तुम ईश्वर पर अधिकार पाना चाहो ये सिद्धियों के रास्ते है। हैं जाने अन जाने हम समझते हैं कि हम भगवान को पर दया करेंगे हम उसे खिलाएंगे तो वो खाएगा हम ऐसा करेंगे तो वो करेगा और दूसरा रास्ता समर्पण का है कि जय विधि नारायण हम तो आपको अर्पित हैं। ये दोनों में भेद है तो जो समर्पण है जो भक्ति है यही भक्ति है यही योग है यही तप है यही वैराग्य है सिद्धियों के रास्ते में ग्रस्त है तो तबाह है समाज है तो नष्ट है और साधना है तो विकृत है क्यों क्योंकि तुम किसे सिद्ध कर रहे हो जो अजर हमारा अभिनाशी है तुम क्षण भंग उसे सिद्ध करना चाहते हो अरे तुम शिशु बनकर करके उसे अर्पित क्यों नहीं हो जाते हो राधा भाव से तुम उसे सिद्ध क्यों करना चाहते हो तो इस प्रकार इन दो मार्गों को स्पष्ट करने के लिए आध्यात्मिक लीला कथाओं का जो सहारा लिया गया उसी को यहां दिखाया गया उधर जी की कथा जो अंतिम है जो वो सुन गोविंद है कि श्री उदव जब भगवान वासुदेव से मिले हाँ मैं पहले आपको बाण लीला सुना चुका हूं ना हाँ इसके पूर्व में तो समय उधर ने कहा था कि मैं क्या करूं तो कहा था कि राधा ने जो मार्ग दिया है श्री कृष्ण ने बताया था द्वारिकाधीश ने कि हे उधव जाओ और बद्रीवन मेरे द्वारा रक्षित है वहीं जाकर के तुम जो मार्ग तुम्हें श्री राधा ने लिखाया है उसी मार्ग में जाकर तब करो तुम्हारा कल्याण होगा तो जी नारायण के सन्यासी श्री कृष्ण को जो देविका के किनारे तप रहे थे प्रणाम करके चले गए थे उसके बाद की वो बाण लीला थी वो भी मैं आपको सुना चुका हूँ मैं यहाँ थोड़ा उद्धव का भी प्रसंग छोटे में संक्षेप में लेना चाहूँगा जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए इतिहास अध्यात्म और सामाजिक समाज इन तीनों की जो त्रिवेणी है जो महाप्रयाग है यही श्रीमदभागवत है भगवान वासुदेव की कथा है जो सदा हम सबको पवित्र करने वाली है और गूण रहस्यों को बहुत सरल करके कथाओं के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली है शायद हम बड़े हो गए इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हा तो क्या हुआ कि उदव जी बद्रीवन में आए बद्री कहते हैं संस्कृत में किसको कहते हैं बेर को तो बेर खाते हो ना बेर होते ना हाँ? हाँ? हे बद्री वन में आए बेड़ों बेरो, का जंगल है उधर जी वही एक तप्त कुंड भी है जहाँ वे नहाते हैं और उन्होंने अब श्री राधा जी के बताए मार्ग पर भगवान वासुदेव का नारायण का एक सुंदर महिमामयी मूर्ति महिन बनाई है किरीट मुकुट से सजी हुई भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है उधर जी उसका ध्यान करते हैं पुनः मूर्ति को अपने भीतर ध्यान में ले जाते हैं और तप रहे हैं वासुदेव में द्वारिकाधीज अखंड तप है उधव का अब परम ब्रह्म के रूप में उन्होंने पुनः मुहूर्त को धारण कर लिया है वे जानते हैं जो निर्गुण है वो सगुण है जो सगुण है वे ही निर्गुण है उधव जी घर तप कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि बाण लीला हो चुकी है उन्हें यह भी नहीं पता है कि सारी द्वारिकाएं लुप्त हो गई है ध्वस्त हो चुकी हैं वे तो तप रहे हैं बद्रीवन में तप्त कुंड के पास एक बार ध्यानस्थ उधव के नेत्र खुलते हैं तो उधव जी क्या देखते हैं कि सामने द्वार खड़े हैं। अरे इन्होंने तो फिर मुकुट पहना हुआ है वही पीतांबर, हाँ वही हाँ स्वर्णिम शोभा, अरे तो भगवान तो सन्यासी वेश में उधव छोड़ के आए थे नारायण ऐसा रूप कैसे धारण कर लिए उधव जी बड़े हैरान है कहा नारायण आप पुनः द्वारकाधीश हो गए आपने फिर वो मुकुट धारण कर लिया सन्यास का परित्याग कर दिया तो उदव से कहते हैं द्वारकाधीश कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि उधव तुम बड़े देर से ध्यान में बैठे थे अभी प्रश्न मत करो जल्दी से जाओ पहले जल में मुंह धोके आओ ध्यान से सुनो बड़ा अमृत है इसमें जल्दी से जाओ जल में मुँह धोके आओ उधव बैठ के बेर खाएंगे ना हाथ पांव धो के आओ बैठते हैं बेर खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है देखो मैंने ये बेर तोड़े हैं भगवान के हाथ में क्या है बेर है। बेर देखे? बेर है है नारायण के हाथ में और खरोचे भी लगे हैं गोपाल ने पेड़ों से बेर तोड़े उधर जी दौड़ के जाते हैं और तप्त कुंड में जब मुंह धोते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं तो उधर स्तब्ध रह जाते हैं क्या यह क्या चेहरा उधव का ना होकर के द्वारकाधीश का क्यों है परेशान हो गया है उधवे क्या नेत्र भ्रम हो गया है ऐसा क्यों हो रहा है फिर फिर छूटे दे रहे हैं फिर चेहरा देखते हैं जल में हा? ये तो वही क्रीट है मुकुट है ये वही अतिशय सुंदर मनोहारी छवि है अरे ये उधव का क्या हुआ परेशान है उधव उधव जी परेशान है उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि लीला क्या हो रही है और उधर भगवान कह रहे हैं उधव बहुत भूख लगी है जल्दी करना लगता है लंबा निश्नान कर रहे हो उधव दौड़ के आते हैं हाथ जोड़ के सर झुका के खड़े हुए थे। कहा उधव क्या बात है का नारायण आप माया क्यों कर रहे हैं कहा सत्य बताओ जानो मैं कोई माया नहीं कर रहा हूं उधव मैंने सचमुच कोई माया नहीं करी है तुम तो ऐसा क्यों कह रहे हो कहा नारायण मैंने अभी जल में अपनी मुखाकृति देखी है आज उद्धव अपना रूप न देख के गोविंद जिस शरीर में भी आप ही का रूप क्यों देख रहा है तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं भोले उद्धव राधा की बात याद कर क्यों उदव जी जिन्हें आप सिद्ध करना चाहते हैं आप उन्हें व्याप्त क्यों नहीं हो जाते हैं अरे उद्धव तू स्वयं गोपाल हो गया है तू स्वयं कृष्ण उद्धव जब सिद्धियों के मार्ग से तुम सब मुझे भज रहे थे तो तुम्हारे घर नवजात शिशु के रूप में मैं ही तो प्रकट हो रहा था आज जब तुम मेरे रूप में मुझको अर्पित हो गया है राधा के भाव में हे उधव अब बता मुझसे हट के तेरा फिर रूप कौन सा है रे उद्धव तू तो स्वयं कृष्ण हो गया है ये कह के नारायण अंतर हो गए और उसी के साथ उद्धव जी ज्योतियों में लय हो गए पड़े रह गए वो बेर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हर मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है लेकिन बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल में दो मूर्तियां हैं एक जैसी हैं और प्राण प्रतिष्ठित नहीं है प्र, नारायण के हाथों का स्पर्श पाए वो अमर बेरों पर आज भी रखी बेर खींच सकते है। हाथ लगाओ तो जाने नहीं देंगे आपको हाँ क्योंकि वहाँ के जो नम्बोदरी पंडित हैं उनके अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उसके भीतर नहीं जा सकता है लेकिन आ हाँ खिसकते हैं हाँ हम लोगों को तो हम तो देख ही आते हैं हाँ आज भी उबेर खिसकते हैं और छ महीने भगवान वासुदेव की बद्री विशाल के रूप में पूजा होती है सिर्फ छह महीने और छह महीने किसकी पूजा होती है उधव जो गोपाल हो गया यह है भक्ति मार्ग की पूर्णता की कथा सरल मत करो इसे खो जाओगे भटक जाओगे जन्म जन्म इसको ऐसे ही ले लो कि उसकी मनोहारी छवि में बसे उसके मनोहारी रूप में बसे कि उठते बैठते सोते जगते हर ओर उसकी छवि हो उसके रूप का आनंद हो कितना सुंदर कथा है ये बद्रीनाथ धाम जाते हो बस झुका के चले आते हो मालूम नहीं कि मंदिर कैसा है कैसे बना था भगवान वेद ने ही इस मंदिर की प्रतिष्ठा करी थी क्योंकि वो ही तो उस लीला को देख रहे थे उन्होंने बेर इकट्ठे किए और एक मूर्ति जो उद्धव जी ने बनाई थी और एक बिल्कुल ही वैसी मूर्त उद्धव जो गोपाल हो गया अरे उसको मालाओं से रगड़ के भगाओ मत उसमें खाली आरती और भजन मत गाओ कृष्ण को संपूर्णता से जीवन में धारण करो श्री राधा ने जो बताया है वही मार्ग है वही भर्ती है और वो इतनी रसमय है क्योंकि जब कृष्ण में ही डूब करके जियोगे अंग अंग में उसकी शोभा हो रोम रोम में सजे उसकी मनोहारी छवि का स्पर्श कि छू जाए वो जहां बैठू मैं हर बार मेरे मन की कल्पना उसके मनोहारी रूप में डूबती जाए खोती जाए जब देखूं उसके मनोरम रूप को देखूं, उसी में बसा हुआ उसी का निमित्त बनकर क्या गृहस्थ नहीं जिया जा सकता क्या नौकरी नहीं की जा सकती क्या व्यापार नहीं किया जा सकता सब कुछ किया जा सकता है दम्ब छोड़ना होगा सत्य को स्वीकारना सत्य क्या है कि आज भी तो हम सब नारायण के निमित्त हैं सांस वो दे रहा धड़कन वो दे रहा भस्मी से अन्न वो बना रहा हाँ उस अन्न को भोजन को रक्त में वो बदल रहा फिर जब सब कुछ वही कर रहा है ओझ वो दे रहा शक्ति वो दे रहा तो फिर ये दम्ब कहा से ले आए कि मैं हूँ मैं हूँ अरे सब गोविंद है गोविंद है सब गोविंद है इस अज्ञान को मिटाओ इस पाप को मैं के धो डालो कहो कि नारे हैं अब आप ही हैं, गोविंद आप ही हैं। हम आप ही के निमित्त होकर आप ही को अर्पित होकर चाहिए ठीक है जितना अज्ञान है उतना आचरण कर लेंगे गर्भृहस्थी के जो तथाकथित धर्म हैं कमजोर हैं कायर हैं थोड़ा झूठ वूठ भी बोल लेंगे लेकिन गोविंद अब आपसे तो झूठ नहीं बोलेंगे अपने को तो धोखा नहीं देंगे इतना ही कर लो इतना ही कर लो क्या इतना भी नहीं ले जाओगे आज यहां से खाली दियों के अंगूठे ही मंदिरों में जलाओगे कि देख अरे इतना ही कर डालो एक क्षण जो तू बस जाए उसमें सर्वांगता और व्यापकता से वो क्षण तुझे मोक्ष दे देगा और उस क्षण को भी नहीं आन देना चाहते सौ साल की जिंदगी और कहते हो कि तुम भक्त हो कहते हो कि तुम्हारी ईश्वर में आस्था है कहते हो कि तुम उसे मानते हो अरे अगर उसे मानते हो तो उल्टे क्यों जाते हो फिर उसके क्यों नहीं हो जाते हो मर के ही तुम राम को क्यों पाना चाहते हो तुम राम को आज ही इसी क्षण रामों में मर के ही क्यों नहीं हर सांस जीना चाहते हो पूछो अपने आप से ये सारी रहस्य लीलाएं ये सारी मनोरम कथाएं ये सारा जीवन का अमृत उस सत्य के लिए तो मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए था गुरुकुल में मैं हर बालक को इसी प्रकार पढ़ा के लाता था मेरी आदतें वैसी हैं वैसे ही पढ़ाऊंगा बदल नहीं सकता इन अंतरालों में भी जैसा पढ़ाता था वैसे ही बता रहा हूं तुमको वैसे ही कथा दिखा रहा हूं तुमको अब मुझको वो कथा हैं नहीं आती है इसलिए मैंने अपने तपस्वियों से कहा इधर वाली तुम सुना दो उधर वाली मैं सुनाई देता हूं शायद गोविंद जो हमारे बीच देखो वो सखा तुम्हारा तुमसे मिला हुआ है, उसका स्पर्श ही जीवन है उसका स्पर्श ही धड़कन है उसका स्पर्श ही जीवन है वो तुम्हारे जीवन का हर क्षण है ऐसा मिला है कि मिश्री भी क्या मिलेगी जल में तो इतने कड़वे क्यों हो कि लौट लिपटते नहीं उसको हा? और खाली मालाओं का सहारा लेंगे स्वामी जी पाठों का सहारा लेंगे स्वामी जी मैं पूछता हूं झंकार रोम, रोम हो बिना के घुंगन झुनुन होती रहे अंतर में उसकी मनोहारी छवि का रस बसा रहे सुगंध बसी रहे आनंद बसा रहे हौन क्षणों में भी उसकी बांसुरी की मधुर तहन एक अनहद नाद चलता रहे इसमें कुछ घाटा है क्या इसमें कोई खोट है क्या तुम्हें तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या होगा कि जब जब मन गोबिंद में रहेगा मन शांत रहेगा मन धैर्य में रहेगा और नारायण को अर्पित हो जाओगे तो आत्मनिश्वास चट्टान के जैसा होगा तो पाप भी नहीं करोगे आज आप ऊंच नीच क्यों करते हो क्यों करते हो क्यों करते हो आप मिलावट क्यों करते हो वो घोष क्यों लेता है क्यों लेता है इसलिए कि आप कायर हो कमजोर हो आपका अपनी आत्मा में विश्वास नहीं आत्म विश्वास नहीं है आज इकट्ठा नहीं करेंगे तो कल खाएंगे क्या बिटिया की शादी कैसे करेंगे तुम्हारा भगवान में विश्वास नहीं है इसीलिए तो ऐसा करते हो तो तुम कमजोर हो या मजबूत हो क्योंकि तुम में कोई आदमी बुरा नहीं है एक भी बुरा नहीं है सारे संसार में और बुरा हो भी नहीं सकता क्योंकि जिन्हें नारायण स्वयं प्रकट कर रहे हैं वो बुरे कैसे हो सकते हैं आज तुम चोर को चोर कहो उसको भी तकलीफ होती है क्यों क्योंकि वो चोर है नहीं उसकी कमजोरियों ने बना दिया उसको गोविंद भीतर बैठे हैं तुम्हारे वो परमानंद बैठा है भीतर और फिर भी तुम अशांत हो फिर भी तुम्हें चिंता है फिर भी तुम्हें ईर्षा द्वेश है क्यों ये अज्ञान ही तो है और हमने अज्ञान को मित्र शूद्र कहा है इस शूद्र वृत्ति से तो हट जाओ व्यक्ति शूद्र नहीं है जिसके मन में गोबंद नहीं है जो अज्ञान के कारण समझता है वो कर रहा है मैं करता हूं मिलने द्वारा ऐसा होता है वो अज्ञान को हमने शूद्र कहा है बोलो शूद्रता से आगे बढ़ना चाहोगे बोलो आगे पवित्र होना चाहोगे नारायण तो तुम सबको पवित्र करना चाहते इसीलिए तो भगवान स्वयं नारायण साक्षात परमेश्वर प्रकट होकर लीलाओं के द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं करे पढ़ ले जीवन के ये क्षण है ये अमृत क्षण है इन्हें बिलोता चल इन्हें पीता चल अपने जीवन में उतारता चल तेरा जीवन धन्य हो जाएगा आए आज संकल्प लें हम आए आज हम संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम विचलित नहीं होंगे सोते जागते उठते बैठते नारायण की मनोहारी छवि में ही बस के जियेंगे चलो एक अभ्यास करेगा कि आप सांस को माला बनाएंगे धड़कन को गीत बनाएंगे और हर पल को उसकी मनोहारी छवि में डाल देंगे और उसके निमित्त होकर सारे धर्म को धारण करेंगे लेकिन रहेंगे उसी में उसी में रहना है जीना और सचराचर उसी में व्याप्त है जैसे मंच के पात्र ये जानते हुए भी कि उनमें कोई दशरथ और कौशल्या नहीं है लेकिन मंच पर यथा अभिनय करते हैं तो ठीक है जगत रूपी नाट्यशाला में हम यथा अभिनय करेंगे लेकिन हमारा अंतर्मन गोविंद में रहेगा उसकी मनोहारी छवि में रहेगा अब एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा जो गोविंद से हट के होगा आए हम सीधे बैठ जाए पल को कुछ उगाते गोपाल की उस मनोहरी छवि का ध्यान करें डूब जाए उसमें और उसी में डूब करके आज हम संकल्प लें कि सदा सदा के लिए हम कृष्ण में अपने आप को अर्पित करते हैं कृष्ण कृष्णमय होकर जियेंगे और जैसे पेट को भोजन चाहिए है वैसे ही मन को सत्संग चाहिए है हम नियम से सत्संग करेंगे सत का संग करेंगे खाली मनोरंजन नहीं करेंगे हम खोजेंगे हम पाएंगे अपने आप को हम उससे जुड़ के जीने का अभ्यास करेंगे हाँ कल के प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि कैसे अभ्यास करना और कैसे हमको अपने आप को मांझना है सवारना है तो आए सीधे बैठ जाएं पलकों को झुका दें गोविंद की मनोहरित छवि का ध्यान करें देखें उस मनोरम छवि को डूब जाएं उसमें गोविंद हरी हरिओ ni pulishwa keshata niku halilitha jali